देवी भागवत तीसरा सीता हरण और दैव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत जटायु के शरीर से प्राण प्रयाण कर गए भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका था राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की तदनंतर वे वहां से आगे बढ़े फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका साफ से उद्धार किया कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई वीरवर बाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किसकिधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे रावण द्वारा हरी गई प्रेयसी चीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था एक समय की बात है सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा सौमित्री जानकी का कुछ भी पता न चला इसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही न रख सकूंगा राज्य हाथ से चला गया वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा पिताजी सुरधाम सिधारे स्त्री हरी गई पता नहीं दैव आगे क्या करेगा मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी फिर भी वन में हम असीम दुख भोग रहे हैं सौमित्रे तुम भी राजसी भोग का प्रत्याग करके दुर्दैव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े लो अब यह कठिन कष्ट भोगो लक्ष्मण विदय कुमारी सीता बचपन के स्वभावश हमारे साँस चल पड़ी दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे गुरुतर दुख देने वाली दशा में ला रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदाई समय व्यतीत करेगी उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है लक्ष्मण सीता रावण के वश में कभी नहीं हो सकती भला जनक के घर उत्पन्न हुई वह सुंदरी दुराचारणी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है भरतानुज यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी किंतु उसके अधीन नहीं होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे यह ध्रुव सत्य है इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा महाबाहु संप्रति इस दैव दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थिति में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं वही बुद्धिमान है कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना यह मंद बुद्धि मानवों का काम है संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं इसमें शोक क्यों करना चाहिए जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ है सीता हरी गई है, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा भगवान इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए बहुत से वानर है से जानकी को खोजने के लिए विचारों दिशाओं में जाएंगे उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा अथवा भैया सेना और शत्रु सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावण को मार डालेंगे तथा आप शोक न कीजिए राघव प्राचीन समय की बात है महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली उन्हें के कुल दीपक आप हैं अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता